कबीर साहिब करुण हे मुक्तिदायन्द्र शिरो मे मा मध्यपाल निज शरणागतम था नमो नमो देव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भय भैचारत गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट जाने भिंग को गुरु कर ले आप समान बड़ी खुशी की बात रही इस बवसर रहा कि दो महीना की मेरी यात्रा कैनेडा कनाडा और यूके की रही दो महीने तक हम उन सभी सदगुरु के प्रेमी मोहन साहेब भक्त हंजनों से सत्संग के दौरान मुलाकात हुई भेंट हुई सभी ने सदगुरु के वचनों के माध्यम से उनके उपदेशों के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे सबने इस सत्संग का लाभ लिया और एक महीना कार्यक्रम टेदाड में रहा जहां सभी महंसाये और भक्तों ने सत्संग चौकार की के माध्यम से इस एक महीने का समय का भरपूर लाभ प्राप्त किया उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर साहब के वचनों को सुना सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प पूर्वक प्रयास किया साथ ही अपना बहुमूल्य समय जो उन सभी ने दिया उसके लिए सदगुरु उन्हें खूब शक्ति दें भक्ति दें सदा प्रसन्न रहें और यह लाभ बराबर आने वाली पीढ़ी को आने वाले नए जनरेशन को भी उनके द्वारा मिलता रहे यह हम शुभकामना करते हैं दूसरी मेरी यात्रा रही एक विक की टोरंटो की जहां महान साहेब मॉरिसस महान साहेब पाकिस्तान और महान साहब गयाना केडा और इंडिया से जो भी लोग वहाँ पर हैं भक्त हजन सभी ने विध्वत भजन और सत्संग का कार्यक्रम रखा और उन सब ने भी मेरा स्वागत और सत्संग सभी को बड़े सहृदय से उन्होंने इस अवसर को निभाया उन सभी को भी उनको खुँ धन्यवाद सदगुरु की खूब खूब बधाई उनका प्रेम उनका भाव सदा सदगुरु के चरणों पर न रहे तीसरी मेरी यात्रा वैंकुवर की रही वैंकुवर में डॉक्टर साहेब जो कबीर सेंटर चलाते हैं उन सब परिवार का छोटा सा ग्रुप है जो सदगुरु के भजनों को सदगुरु की बाणियों को आज भी अपने भक्ति भाव और जीवन का आधार बनाया है उनके बीच भी एक वीक तक हम रहे टेलीविज़न और रेडियो पर भी वहाँ सदगुरु के बाणी बचनों को कहने का अवसर मिला उन सभी को खूब खूब खुँ बधाई धन्यवाद कि उन सब ने हमारे साथ अपना समय निकाला और हमारे इस धर्म प्रचार के मार्ग में उन्होंने बड़े प्रेम के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाई उन सबको आशीर्वाद चौथी यात्रा यूके की रही जहां लंदन और लेस्टर में हमारी यात्रा रही दो लगभग दो ढाई वीक की यहाँ भी यात्रा रही लंदन में अरुण भाई जी के यहां रुके लेस्टर में विजू भाई राजू भाई के यहां रुके और भी भक्तान जनों के यहां जाकर थोड़ा थोड़ा समय सदगुरु के बचनों को सुनाने का अवसर मिला इस व्यस्त जीवन के समय में भी जिन लोगों ने हमारे साथ अपने समय को सदगुरु के लिए दिया उन सब के लिए खूब खूब धन्यवाद आशीर्वाद सबका सदगुरु मंगलमय जीवन रखें ऐसे हम कामना करते हैं और सभी को सदगुरु कबीर प्राकट्यधाम धाम तारा जहां साहेब प्रकट हुए उस भूमि से हम यहां आए और इन सभी को लेडार्डवासी महन साहब भक्तान जन टोरटोवासी महन साहेब भक्तान जन वैंकुव से भक्तान और यहां यूके के भक्तान जनों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर उस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए पधारें इस वर्ष आने वाले समय में जनवरी फरवरी में इलाहाबाद का महाकुंभ है उस का भी हम आप सबको आमंत्रण देते हैं आप पधारें और यह अवसर काशी के नज़दीक है इसलिए काशी का भी दर्शन और कुंभ मेला का भी दर्शन आप सबको मिले यह काम ना करते हैं बोलो सदगुरु कभी